से आदिगत तेज जगदयसे असल यद आदिगत तेज जगदयसे असल युद्ध चंद्रमती युद्ध आदिगतम तेज अखिल जगत भाषय आदिश्य तेज आदिश्य में रहने वाला ज्योति अखिलं जगत भाषयते संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है आदित्य रेजमा आदित्य में रहने वाला जो से चंद्रमसी यहाँ भी चंद्रमसी येगा अग्न जगत चंद्रों में रहने वाला जो से संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है यहा क्या क्या यह अग्नो यह तेजा वहाँ भी भाषा थे संबंध निकल लेना समझ को प्रकाशित नहीं करता है अग्नि में रहने वाला तेज प्रकाशित तो करता है तो कहेंगे क्या अग्नि यह तेजा भाषा से और अग्नि में रहने वाला जो तेज प्रकाशित करता है अग्नि में रहने वाला जो तेज प्रकाशित करता है तब तेजा नाम उस तेज को तो मेरा जाना उस तेज को तो मेरा जाना एक बार और देखिए आदित्य रतम यह तेज है जगत भाषा थे आदित्य रतम जगत भाषय आदित्य में रहने वाला जो संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है यद्रमती चंद्रमती येज अचलम जगत भाषे थे गणमा चंद्रमती येजन जगत भाषय थे चंद्रमा में रहने वाला ज्योति भी अखिल जगत को प्रकाशित करता है क्या अग्निशे अग्नि में रहने वाला तेज को प्रकाशित नहीं करता है तब उस तेज को मेरा जाना लदाइव से यद आदित्य गे आदित्य आश्रय आदित्य पे आशिक रहने वाला आदित्य सत्य प्रकाश आदित्य आदित्य के आश्रित करने वाला कौन कौन आदित्य आदित्य वाला वाला का जो प्रकाश जगत को प्रकाशित करता है तो यहाँ पर जगत भाषा ये भाषा का सत्यन का प्रयास है जगत है ना जगत जगत प्रकाशित जगत को प्रकाशित करता है कैसे संपूर्ण कैसे जगत को अभन के संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है यह चंद्रमती चंद्रमती है सत्य इसमें सत्य धीम खरगोश कहते हैं उसमें सत्य का चिन्ह है इसलिए उसको कहते हैं क्या स्वशांत सत्य को तो ढंग करने वाला सत्यिन्ह को तो में रहने में है, और, और अग्नि में, में जो तेज है है उस तेज को मेरा जाना बिजाने की या उस ज्योति को मुद्दों की जानो उस पेड़ को की जानौ जानौ अभी तो इस ट्रेड को लेकर है जो दिखाई देता है संपूर्ण तो करता है रात्रि में चंद्रमा का वो संपूर्ण करता है चंद्रमा के बहुत काम होता है ना किसान लोग बिजली में रहने वाले हैं प्रकार से महिला नहीं चले सकती है दिखाई नहीं है जितना प्रकार से व्यक्ति रहता है उसके अनेक बिल्ली खराब होती है बिजली में रहने वालों के आँखें बिजली खराब होती है और जो बिना बिजली के मकानों में रहते हैं उनके आंखें बिल्ली नहीं खराब होती अगर जो बिना बिजली के कामों में रहते हैं वो रात में ही सब जगह चले जाएंगे फिर भी चले जाएँगे फिर में भी चले जाएँगे फिर ट्रैक्टर भी चले जाएँगे बिजली में रहने वाले जगह बिजली देना ये फ़ायदा है के लिए है है रात दिखाई देता है दिखाई देता है अब भी दूसरी व्याख्या अखबार पे है अब दूसरी व्याख्या में पर क्या करेंगे स्टेशन अब ऐसा समझेंगे कि ये, ये जो है ना आदित्य का सबको प्रकाशित करता सरकार जैसे हम घटपट का जब ज्ञान हम लोगों को होता है तो आदित्य के प्रकाश के बिना होता है आदित्य का प्रकाश या विद्युत बिना नहीं होता है तो ये हम लोगों को ज्ञान में साकार से व्याख्यान रहता है वो तेज का भी किया जाएगा चेतन ज्योति कैसे कैसे है ना कि आत्मा सबको प्रकाशित करती है आत्मा सबको प्रकाशित करती आत्मा सबसे प्रकाशित करती अर्थात आत्मा सबसे की आत्मा सबको आत्मा प्रकाशित है प्रकाशक करके से, क्या है जो जन करने वाला है जानने वाला है कैसा कहा जाता है ना तो अभी देखना चेतन ज्योति देखो जानने वाला कौन है चेतन ज्योति जड़ पदार्थ जान नहीं सकता है जानने वाला कौन होता है तो एक ही चेतन ज्योति सभी में विद्यमान है जैसे की एक मनुष्य में जो चेतन ज्योति है वही दूसरे मोर्चे में चेतन जो वो में चेतन जो है वही चंद्रमा में चेतन ज्योति है तो बिजली को प्रकाशित करने वाला कौन है यहाँ प्रकाशित करने वाला मतलब जानने वाला है ना? तो अभी जो व्यापन आता है वो चेतन ज्योति ज्योति अभी जो पेट से घोटी पेट दिया था दृष्ट पेट अभी गया था अब पेट दर्द जो है चेतन ज्योति व्यापन दिया जाता है थवा यदित्य गेड गे गे। आदित्य में रहने वाला जो पेड़ है चेतन स्वरूप रूप ज्योति है चेतन रूप ज्योति यही सबको प्रकाशित करती है मतलब यही सबको जानती है अब लगाएंगे इसके अनुसार आदित्य गतम जो पेड़ आदित्य में रहने वाली जो ज्योति आपके अंदर रहने वाली जो ज्योति भी को किसित करती है संपूर्ण संपूर्ण संपूर्ण जानती है, है? को को किसान आपके अंदर रहने वाली ज्योति भी क्या सबसे उपासित करती है ठीक है तो आदित्य में रहने वाली जो ज्योति संपूर्ण जगत को प्रकाशित करती है और चंद्रमा में रहने वाली जो ज्योति प्रकाशित करती है और अग्नि में रहने वाली जो ज्योति प्रकाशित करती है उस चेतन ज्योति को मेरा ही उस चेतन ज्योति को मेरा ही जानेंगे या मेरा ही स्रोत मेरा ही स्रोत ऐसा अथवा यद भी आदित्य कदम जेजा हाँ तेजा चर्थ चैतन्यत्म कम ज्योति चेतन रूप ज्योति यी जो चंद्रवा में चैतन रूप ज्योति है क्या यगनो क्या अग्नो ये कह लेना है चैतन्योति और अग्नि में जो चैतन दुप ज्योति है सब तेजो तेजा यहाँ पर चैतन्यत्मक ज्योति नाम उस ज्योति को सब ज्योति है ना उस ज्योति कोष्णु जी जानी मुझे विष्णु बस तो ज्योति कोई किस्मों का अब देखना वो शुरू भी है हालांकि क्षेत्र में उपाधि को लेकर अंश किया जा सकता है हमें शुरू अब पर प्रश्न आता है कि चेतन ज्योति को स्थागर जंगन सभी प्राणियों में समान है तो स्थागर जन सभी प्राणियों में क्षेत्र ज्योति समान है और तो फिर आदि ज्योति आदि ज्योति को समान है वह चेतन रूप ज्योति स्थावर और जनगम प्रार्थना में समान चेतन सब में समान है सब प्रकार यद आदित्य रम इत्यादि विशेषण कथम आदित्य रि यह विशेषण क्यों दिया जाता है यह ये तेजा है ना तेजा का विशेषण क्या आदित्य रम आदित्य विशेषण होगा हाँ रहना यह विशेषण क्यों दिया जाता है कथम यद आदित्य रतम इत्यादि यह विशेषण कथम ये पैसे दिया जाता है इत्यादि से क्या लेंगे वहाँ पर क्वेश्चन विशेषण कैसे दिया जाता है किसका विशेषण तो अभी जो है ना यह प्रश्न हो गया इसका उत्तर है एक दोषाना या दोष नहीं है या दोष नहीं है ध्यान देना ये तो मान्य है कि सभी है समान रूप से केतन इसकी है जंगल सभी पर आधी समान रूप ऐसी केतन ज्योति स्थित है फिर ऐसा कि प्रेषण छोड़ दिया तो बताते हैं तत्व आदित्य आधिक्य सत्य है, है। की शत्रु गुण की अधिकता के कारण सत्व की अधिकता के कारण श्रेष्ठ का संभव होती है एक दोषाना यह दोष नहीं है क्योंकि ये हेतु है ना आदित्य सत्य है संतुलन के क्योंकि सत्यु की अधिकता के कारण श्रेष्ठ का है किसकी आदित्य गति ज्योति की ज्योति और सब से स्थित है ज्योति में कोई तारत नहीं है कोई छोटी पड़ी नहीं है लेकिन श्रेष्ठता किसको लेकर के सत्यु की अधिकता से जो आदित्य है ना जो आदित्य है ना उसमें क्या है सत्य की सत्व की अधिकता है और जो अन्य जो जन्म है उनमें आदित्य की अपेक्षा प्रत्युकी लेनता है और इस खबरों में और भी प्रत्यु की लेनता है तो उपाधि को लेकर के जो है ना उसकी श्रेष्ठा बन जाती है उनकी लगेगी यह दोष नहीं है क्योंकि सत्य की अधिकता के कारण आदित्य आदि की श्रेष्ठा संभव होती है नहीं की अधिकता के कारण आदित्य आदि में विद्यमान ज्योति की श्रेष्ठा संभव नहीं है सत्य सिखी पड़ेगी क्योंकि सत्य की अधिकता के कारण आदित्य आदि में विद्यमान ज्योति की श्रेष्ठा संभव होती है, होती है। नहीं, क्योंकि आदित्य आदि में विद्यमान आदित्य में विश्वमान सबको अत्यंत प्रकाश करने वाला है अत्यंत प्रकाश कर प्रकाशन कर देख दे प्रकाशन प्रकाशकम प्रकाश क्यूँकी आदित्यजी में रहने वाला शब्दों तो अत्यंत प्रकाशपम अर्थ है न अत्यंत प्रकाश करने वाला है और अत्यंत प्रकाशन का ये अर्थ है अत्यंत भाष्यम यही है की अत्यंत प्रकाश करने वाला यही अर्थ है इस कारण सत्य अविश्रम ज्योति वहाँ पर ही ज्योति सम्यक प्रकट है या पूर्व वहाँ पर ही ज्योति सम्यक प्रकट है पूर्ण रूप से प्रकट है किसने में जो कि पूर्ण रूप से प्रकट है इसी तक इसलिए वह विशेषण लगाया जाता है और आदित्य रथम चंद्र ठीक है तो मतलब क्या है की मनुष्य के भी अच्छा देवताओं का ज्ञान अधिक होता है ना तो क्या है की जैसे सूर्य का ये न्योति प्रकाश सबको प्रकाशित करता है सूर्य नारा भगवान है ना वो भी क्या है ज्योति सबको प्रकाशित करती है सबको ठीक है न तू तत्व सर अधिकम तू किन्तु तत्व क्यों का तो क्या है आदित्या में भी आदित्या में ही चैतन्यत्मक ज्योति आदित्यगी चैतन्यत्मक ज्योति है अधिक है ठीक है श्रेष्ठ लेकर के लेकर तत्व किसने उपाधि में ज्योति में उपाधि को लेकर ही जो है ना देवता पूज्य है काफी पूज्य नहीं है लेकिन समझ नहीं आती है अब हम जाते हैं, जैसे कि मुख्य आकृति एक ही है आपके और ये मुख्य आकृति व्यक्त कितनी होती है दर्पण में दीवार में व्यक्त होगी ना किसमें व्यक्त होगी दर्पण में व्यक्त होगी दर्पण के जैसा स्वच्छ स्वच्छ स्वच्छ होगा ना वैसे ही उसी कार्यक्रम ऐसी व्यक्त होगी स्वच्छ में व्यक्त स्वच्छ कर बहुत अधिकतर की आकृति मंदिर लगाए हुए संस्थाने तुल जैसे लोक में मुख्य संस्थान समान होने के मुख्य आकृति समान होने कर दी एक ही मुख्य आप दर्पण के सामने ले जाइए दीवार के सामने ले जाइए काशो के सामने ले जाइए मुखातिथी तो यथा लोक जैसे लोक में मुख संस्था सुन गये थी मुखाकृति समान होने पर भीवार होता है मुख प्रतिबिम्ब नहीं होता है मुख का जैसे लोक में मुख मुक्ति आदि समान होने पर भी कास्ट और दीवार आदि में मुख व्यक्त नहीं होता है स्वच्छ और और में में दर्पण से है में से हम हैं समझते हैं समझा मीना था अधिकता वाली क्या कहेंगे चेतन योति सब में समान होने पर भी तत्व की अधिकता वाली, वाली, वाली उपाधि में तत्व की अधिकता वाली उपाधि में अधिक प्रकाश करती है कर लेना है ना That? कि सत्य की अधिकता वाली आदित्यारी उपाधियों में अधिक प्रकाशक होती है और सत्य सत्य सत्य की न्यूटा वाली अन्य उपाधियों में कौन तो, ना तो, मतलब सत्य की अधिकता वाली आदित्यारी उपाधियों में वधिक प्रकाश कक्ति और सत्य की न्यूता वाली अन्य उपाधियों में उपाधियों में वीम प्रकाश शक्ति या अपने को कर ऐसा पसंदा यहाँ पिकाइटी और क्या देखिए यहाँ पर क्या था क्या श्लोकों से जी बीपी तो के संक्षेप को कहते हैं न प्रथम तो हो गया बीजी आ रहा है हाँ यहाँ चेतनाश्र जो थी अपने तो तो तो ज्योति हो गए तो तो ना हो गया या फिर का मतलब क्या हम है ना विस्तार भगवान का ही परमात्मा का ही विस्तार है और रहेंगे यद्यद न सको चिंता राम आविष्य यदा गोदानी धारयामि अहम् पूजता अहम् दाम आविश्य ओलिता गोदानी धारयामि अहम् दाम आविश्य ओलिता गोदानी धारयामि अहम् दाम आविश्य दाम का तदविन मैं पृथ्वी में प्रवेश करके वो जता कर, के कर के मैं पृथ्वी में प्रवेश करके अपने बल से सभी प्राणियों को धारण करता हूँ <hvadkaan> मैं पृथ्वी में प्रवेश करके अपने बल से सभी प्राणियों को धारण करता हूँ देखो पृथ्वी पर कितने जीव जंतु रहते हैं मैं तो इतने बड़े बड़े पहाड़ हैं और इतना भार पृथ्वी शान करती है क्यों शांत करती है क्यूँकी भगवान इस पृथ्वी में प्रवेश कर सत्ता रोपण कर हैं भगवान धारण न करें तो नीचे की जाएगी समझ uh, so, um, so, um, uh, आता है ना कि परमात्मा सबको धारण करने वाला ये थे परमात्मा सबको धारण करने वाला था नाम कृष्ण में कल में जाना पोजी समझ कहता है के के लिए लिए तो ऐसा तो लगाइए ये।, ये लग जाएगा इतना लास्ट में का तो से धारण करता हूँ जिसे धारण करते हैं संपूर्ण प्राणियों को संपूर्ण जगत को भी कर सकते हैं भुगतानी कर दिया जगत संपूर्ण जगत और कैसे ग्रहण करते हैं तो कैसे बलिमलम कामराजिकम तो भक्त कहते हैं कामराज विवर्जिकम यदल काम्राज्य वर्जिकम यद अलिपुर बलम कामना और राज से रहित जो ईश्वरीय बल बुझ जायेगा कामराज विवर्जिकम यद अलिपुरम बलम कामना तथा राज से रहित जो ईश्वरीय गल जगत को दहण करने के लिए पृथ्वी में प्रदुष्ट हुआ है कामना और राग के बल जगत को करने के लिए पृथ्वी में प्रदुष्ट हुआ है विस्तृत है। अब देखेंगे एक जिस कारण है। तो पता भारी पृथ्वी कैसी पृथ्वी हरी नीचे नहीं गिरती है और क्या ना बिगड़ी और जिसके कारण पृथ्वी नीचे नहीं गिरती है और तथा का मंत्र वर्णा और वैसा मंत्र वर्ण है तीन है जिससे गेहूं उबरा पृथ्वी चंदा करते जिस परमात्मा से उबरा उठे धारो वाले धार वाले कौन लोग उबरा करते अनंत बिल्डिंग में है।, या? या है।, के तो रूप तो है और केवल बिल्कुल तो कहाँ है ने? ने? ने? चलो अभी यहाँ दोनों कर लेना तो है कि होगा भार वाले उभरा कर है भार वाले भार वाले दिवलोक और पृथ्वी एक तर्क वाले उभरा दे और पृथ्वी लोग दृढ़ है या मजबूत है जिसके कारण भार वाला जो लोग और भार वाली पृथ्वी से मजबूत है सुदृढ़ है पर पर परमात्मा के कारण, परमात्मा का प्रवेश करने के कारण परमात्मा के कुछ भी कहेंगे जिस परमात्मा के प्रवेश करने के कारण परमात्मा के प्रवेश करने भार वाला जीव लोग और भार वाली पृथ्वी लोगों से के है दृढ़ है है तो उस परमात्मा ने पृथ्वी को धारण किया उस परमात्मा ने पृथ्वी को धारण किया तो तो पृथ्वी में प्रवेश करके अपने बल से चराचराणी भूटानी धारियामी चराचराणी भूटानी धारियामी चराचर भूतों को धारण करता हूँ उत्तम या कथन उचित अतः क्या अतः नहीं चरा उत्तम और श्लोक में आई आइये ऊपर क्या हुआ भगवान ने कहा मैं पृथ्वी में प्रवेश करके अपने बल से संपूर्ण को मदन कर पा संपूर्ण जगत को उष्णामी चीवा सोमो भूत रखात्मक सोम भूत रमी या ओषधी सर्वा सोम भूत रमक सोमा भूत औषधि उपनामी सर्वा औषधि है नसात्मक रसात्मक स्पूर्ण होकर रस रूप चंद्र होकर सोन प्रथ चंद्र रस रूप चंद्रमा होकर, होकर के सर्वा औषधि उपनामी सभी औषधियों को पुष्टि करता रस रूप चंद्रमा रस रूप चंद्रमा होकर के क्या और मैं रस के सभी वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ रस रूप से निर्माण होकर के सभी वनस्पतियों को कुछ करते हैं पत्तियों में पुष्प जाते हैं उसमें ठल आते हैं गेहूं में धान में शनि में सरसों में सब में पुष्प आएंगे तो ठल आएंगे तो उनमें जो रस आता है ना ये रस किससे आता है रस होकर तो मैं सभी औषधियों को खुश करता हूँ मतलब उसमें का प्लिस बनता हूँ उसमें का और जो बृहस्पतियाँ औसत के लिए लेनी होती है उसकी बच्ची में लेनी चाहिए काम को नियंत्रित करके और पैसा का लिया जाता है अच्छा अभी होता है तो पोषण अभी देखिए आप विज्ञान जाता है किसी भी कौन औषधि ही है? और पृथ्वी में उत्पन्न होने वाली औषधिया कौनसी औषधि का वृहस्पति है ना ब्रिही अव्या सदवा और औषधि और यदि सभी औषधिया औषध और औषध दोनों सब संस्कृति औषध और यहाँ औषधा सूर्यिंग है औषधि स्त्रीलिंग है औषधमति में भी है अकारांश भी है भी है आदि में ओ भी है ओ भी है ओ, ओ, ओ अब देखेंगे देखें। वाली। वाली क्या रब स्वादु मसी करूँगी तथा रस वाली और स्वाद वाली करता हूँ रस वाली और स्वाद वाली करता हूँ कैसे तो कहते हैं सोनू घोषला रसात्मक कहा रसात्मक तुम होकर सोम को बताते हैं सर्व रसात्मका सर्वरसरूप है सोम सोम सोमी चंद्रमा सोम से ही सभी रस हैं सोम सर्वरसरूप है अब इसका रस स्वभाव रस में रूप स्वभाव वाला स्वभाव का सुखन चंद्रमा में जलाम जली सृष्टि गया है ना चंद्रमा जलान सभी है और रस किसका तरह से मैं अच्छा रस स्वभाव है रस स्वभाव वाला इसको बता दे सर्व रसा नाम आकर सभी रसों की खानी खान में आकर सभी रसों की खानी क्योंकि सोम सभी रसों की आकर है क्योंकि सोम रसों सोम सभी रसों की आकर है इसलिए ही क्योंकि इसलिए स्वात्म रसावसे सर्वा औषी कहा नहीं का हमने बताया ना नीति क्योंकि चंद्रमा सभी रसों का आकर है इसलिए वह साफ से क्या लेना हुआ चंद्रमा से क्या लेना हुआ, ना हुआ।, हुआ। स्वास्थ्य रस का अनुप्रवेशन स्वास्थ्य रस का स्वगत रस की अपने रस का अनुप्रवेश करा के सर्वा औरती सभी औ को खुश करता इसलिए हुआ चंद्रमा स्वगत रस का अनुप्रवेश करा के अपने में विद्यमान रस का अनुप्रवेश करा के चंद्रमा अपने में विद्यमान रस का अनुप्रवेश करते अपने विद्वान अनुप्रवेश प्रवेश के सभी और को स्वस्थ करता है और आपने तो के लिए जहाँ गहरा महरा वो वहाँ सोना चाहिए गल्प का प्रकाश आता जाता है जा जा और अहम वैश्वानर भूप्वा देहम आ प्राणपान सामुक्त पचा चतुर्धम अहम वैश्वानर भूत प्राणीना देहम आश्रि प्राणपान सामुक्त पचा चुर्धम अहम वैश्वानर भूत प्राणीना देहम आश्रि प्राणपानन सयुक्त चतुर्विधम दधापानन सयुक्त चतुर्विधम अन्न यही अन्न में यहाँ पर आया जितुन भी हम अन्न फसाए और जैसा लिखा है जिस क्रम से उसी क्रम से अनु मैं दिश्वानर होकर सब कुछ परमात्मा ही है ना तभी कि मैं चंद्रमा होकर के आया ना और यहाँ पर है दिश्वानर होकर के उधर में जो अग्नि विद्यमान है इसलिए भोजन को फँसाने के लिए उसको जब का अग्नि कहा जाता वो अग्नि जिसकी कमजोर हो हमारा सबसे बड़ा भोजन है तो तो मन नहीं है। अब देखेंगे हम मैं राद्य। राद्य होकर प्राणी नाम देता प्राणियों के देह में स्थित होकर प्राणियों के देह में कैसे स्थित है भगवान कैसे होकर आदमी होकर प्राणियों के देह में स्थित होकर कौन प्राणियों के देह में स्थित है परमात्मा किस रूप से ना प्राणियों के दे में स्थित होकर प्राण और अपान से संयुक्त होकर प्राण पंच प्राण है ना शरीर में तो यहाँ दो का नाम आया किसके प्राण और अपान से संयुक्त होकर के प्राण और अपान से आ, ये आदमी प्राण और अपान दोनों यदि सम हैं तो फिर शरीर स्वस्थ रहता है अच्छा प्राणों का बड़ा मुश्किल है कोई पूरा विटामिन केमिकल इन्हीं में है विटामिन जानेंगेमिकल जानेंगे जानेंगे यही डॉक्टर है आदमी को सिक्सा होता है विटामिन का प्रोटीन का प्राणों का होता है मरने का के अंत होगा है? प्राणों का अंत होगा प्राण के बारे में डॉक्टर कुछ जानता है कुछ जानता नहीं देता है प्राण उत्सा है वो एक है प्राण और संयुक्त होकर चतुर्थम अन्न पटामी है चारों अन्न को मैं पचाता हूँ प्राण और मैं चाहिए मैं प्राणियों के गई में स्क होकर प्राण और अपान से संयुक्त होकर चार प्रकार के अन्न को पचाता हूँ चार प्रकार के इतना भविष्य जो दाँत के काटा गया है जैसे रोटी है पूरी मालपुरा सबके पास में जाए तो नी? गरम जा है। तो ये जो है। और भुज कौन है जिसको दात के ना काटे जैसे खीर ठीक है ना खीर है, है ये क्या हो गया ये हो गया भक्ष ये भुज जो दाँत के काटा जाए जैसे रोटी पूरी और भुर्ज हो गया जिसको झाँप से न काटा जाए कोई खीर हो गई हलुआ हो गया और लेह ले कहते हैं उसको जिसको चाटा जाए जीप निकाल के चाटे जाए जीप निकाल कर जिसको चाटा जाएंगे लेनी ले। हो गई और चोस से जिसको चूसा जाए जिसे जा आम में स्टूडेंट मतलब क्या प्रकार के अन्नीकों क्या प्रकार के अनुक होंगे गन्ने का रस भी सीधे करने का सोचेंगे वो अच्छा नहीं के लिए रस निकाल करके जो पियेंगे वो उतना अच्छा नहीं और देर तक रस खा रहे हैं वो खराब होगा सीधे नहीं मिलेगा गन्ने से बाहर की हवा मिलने से ना वातावरण की उतना अच्छा नहीं होगा नहीं उधर भी अग्नि स्थित है ना तो अग्निखर स्थित है है तो मतलब अग्नि रूप से परमात्मा स्थित है, ही है। आम में ही आम में ही अग्नि होकर करके उदरस से और ये जैसे लगाना है अग्नि या या है। तो तो कौन? जो या पुरुष के अंदर है पुरुष के अंदर क्या है लगाइए जो या पुरुष के? तो के, के, के अंदर है और एम और जिसके द्वारा यह है जा सकता जिसके द्वारा या अन्य पटाया जाता है या जिसके द्वारा या अन्य पकता जिसके द्वारा या यह अन्नता है या ये जो यहाँ पुरुष के अंदर अग्नि है यह अयम पुरुष अंक है जो यहाँ पुरुष के अंदर अग्नि है और जिसके द्वारा या अन्य पकता है आया वह यह अग्नि वैश्वानर है इत्यादि सुनते हैं इत्यादि सूचनों के अनुसार बैस्वान होकर इत्यादि सूत्रों के अनुसार वैश्वान होकर प्राणियों के दे में त्रिवृष्ण होकर प्राणी नाम कर प्राण बताओ प्राण धारण करने वालों के प्राण रायों के देह में आश्रिका त्रिवृष्टा उनके देह में त्रिविष्ट होकर प्राणापान समाज प्राण और अपान से प्राणा प्राण समाज में समाज बचाया प्राणा प्राणा प्राणा प्राणाभिया समाजता पंचमी है समाजता का संयुक्ता प्राण और अपानी भोजन को पचाती है उसके सहयोगी को प्राण और संयुक्त होकर पचाने का करता हूँ भोजन के परिपाप को करता हूँ शुक्र के क्रम कर अंगम तो हाँ। तो का प्रयास है अर भक्षण से बनाएंगे अंगम बन जाएगा असली है तो भी वो के आगे। तो और आदमी भोज्यम भोष्यम हो भक्ष कौन है जिसमें दात के का और? आम। आम है। सब है है और और तो ये बाहर रख तो बाहर रख करके सरा सुर जाता है ऐसे को को नहीं है <laughs> है पैजेंट्स पैजेंट्स से ये क्या है कुछ ना मैंने भी क्या मैंने हां दिखाएगा और है उस रात से अंदर भाई करवाते हैं अंदर अंदर लेट मी टेक मी अंदर अंदर से ये कुछ चला रहा था कंट्री आम, आम क्या आएगा? अंदर रखने उस पानी को भी चाहती हरी और सा के पानी को चाहते हैं वो नहीं même, बैल नहीं चाहता चाटता तो को भगवान ने शाकाहारी शाकाहारी ही पानी पीता है ऐसे नहीं पी सकता मेरा ये भोगता यहाँ पर बताते है ना की बल्सवाना अग्नि भोगता है बैश्वा रग्नि भोजन करने वाला है मतलब भोजन तो करते समय क्या विचार करें तो भाष्यकार बताते हैं कि अग्नि खाने वाला है भोजन करने वाला है भोजन अन्न खाया जाने वाला अन्न सोम खाया जाने वाला अन्न क्या है सोम है सोम क्यों कहा सोम उसका पोषण कर रहा है ना और खाया जाने वाला अन्न सोम है सब एकदियम अग्नि सोनो दोनों सद एकदय अग्नि सोम सर्वम सर्वम कर पूर्ण में कहे गया ये सर्वम कर देना सर्वम जगत संपूर्ण जगत अग्नि दोनों अग्नि और कौन स्वरूप है संपूर्ण जगत दोनों कौन कौन अग्नि और सोम शुरू है ध्यान देना तद तब सर्वनाम का प्रयोग होता है जो पहले नहीं आया पहले से क्या आया अग्नि और सोम सद का प्रयोग होता है जो पूर्व ना पूर्व में क्या अग्नि और सोम और तद से क्या लेना अगली सोम वही एकद से वही लिया और उभय से भी वही लिया दूस वही लिया है एकद वही लिया और से भी वही लिया फोन अग्नि और सोम लगाइए रंगी भोजन करने वाला है खाला जाने वाला अन्न सोम है इस प्रकार सब कुछ इस प्रकार इसलिए सब कुछ अग्नि और सोम अग्नि और सोम रूप है मतलब क्या है की वृक्ष परमात्मा ही है ना परमात्मा और सोम रूप है इसी स्वच्छता करते ऐसा विचार करने वाले का या अथवा ऐसे जानने वाले ऐसा जानने वाले व्यक्ति को अन्य के दोष का लेख नहीं होता या ऐसा जानने वाले व्यक्ति को अन्य के का लेख नहीं होता था पैसा जानने वाला व्यक्ति अन्य के दोस्त होता है भोजन करने का मंत्र क्या है नहीं? ये तो नहीं वो मंत्री सभी तो को आस्तुओं में भोजन करते हमें ये भूलने लगे मंत्र बोलिए अन्नी शर्म करना तो का है और ये भी है है है है बोलते हैं हैं ना मना होता से तो और एक हो देखो क्या अहम सन्विष्ट मत्ति ज्ञान अहम हृदय सन्विस्ट अहम सर्वि सन्विष्टा सर्वस्व कर सर्वस्व प्राणी यादस्त में सभी प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित प्राणियों के स्त्री में स्थित मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ और क्या क्या है मत्ता स्मृति ज्ञानम अपोहनम मेरे से स्मृति होती है ज्ञान होता है और अपोहन अपोहन करके स्मृति का अभाव मतलब स्मृति अवेदना मेरे से स्मृति ज्ञान और विस्मृति होती है तो स्मृति भगवान के अधीन है ज्ञान भी उनके अधीन है और विस्मृति होती है और सर्वी अहम योग सर्वई वेद ही वेद्या वेद, और सभी वेदों के द्वारा सभी वेदों के द्वारा सभी सभी वेदों वेदों के तो रह रह। वेदों के द्वारा द्वारा भगवान कह रहे उत्तर भारत का प्रतिपादन करी बात है जिसको कर्म का विभाग कहते हैं उसमें साक्षात भगवान यही कहते हैं केवल कर्म का ही द्वारा नहीं है कर्म को अवान्तर के साथ उसमें आता है ना सर्वे वेदम आवन सर्भूपा जाए प्रभु देव जिस तरह का प्रस्तादन करते इस टाइम लोग ऐसा लगाने लगे ऐसा है नहीं संपूर्ण बाद में ज्यादा प्रयास है कितना थोड़ा है ना परमात्मा ये कदम अवान्त है तो ऐसा नहीं को को माना माना हो को माना हो भी देते। नहीं वे वे किया है वेदांत वेदांत कि राष्ट्र काल में वेदांत अर्थ संप्रदाय वेदांत अर्थ के संप्रदाय का करता नहीं है वेदांत अर्थ की परंपरा का करता वेदांत वेदिद एव सा अहम और वेद हाँ, वेदी हम वेद उपीद कर्कृतिया वेदाधुद और का का हमें वेदार्थ व्यक्ता वेदाधिता यही कहें दूसरे लोग भी का है तो प्रथम का कौन है भगवान जी वो उन्होंने भी दूसरे को ज्ञान दिया वेदातवे मजदूर ओम कौन बनागा